भगवान सावधान होकर के खड़े हो करके, हो करके निर्भय होकर के माने सिंह के समान सिंह को हाथियों लगता है वो तो हाथियों को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो हमारे भी आहार मिल गया और उनको ऊपर बड़े खुश होकर के सिंह हाथियों के ऊपर आक्रमण करता है ऐसी भगवान भी बड़े प्रसन्न होकर के प्रदूषण से करने के लिए निर्भय होकर के खड़े हो, हो गए ये रूप हो गया उनका युद्ध का <स्थ> तो आई गई मजमेल धड़ उड़ उवत सुबह आए गए बगमेल जब तक भगवान ये सब तैयार होते हैं तब तक उनकी सेना भी प्रदूषण की आ गई बगमेल कहलाती है जब घोड़े के ऊपर सवार कोई व्यक्ति सपद घोड़ा दौड़ाता भोला है लगाम बिल्कुल छोड़ देता है तब कहते हैं कि घोड़ा बगमेल दौड़ रहा है ये कहने का शब्द का प्रयोग करते हैं बगमेल घोड़े का दौड़ना तो, तो आए गए बगमेल बिल्कुल दौड़ते हुए घोड़े खड़ा खट दौड़ते हुए घोड़े जो है वो और सेना सब प्रदूषण की सामने आ गए और धरव धरव धामो सुबहट और वे आपस में चिल्ला रहे हैं उन्होंने देख लिया भगवान राम को सामने खड़ा हुआ तो बस आकर के चिल्लाने के थको पकड़ो पकड़ो जल्दी इनको बांधो बस ऐसे करके उनके ऊपर हल्ला बोलते हुए उन्होंने आक्रमण कर दिया भगवान राम कर लोग की बाल रवि नहीं घेर था धनो जय अब ये उदाहरण दिखाई दिया है गोस्वामी जी को कहने के ने लिए लोगों ने आकर के भगवान राम को कैसे आकर घेर लिया जैसे प्रातः काल सूर्य को ये मंदे नामक निशाचर जो है आकर के घेर लेते हैं मंदे निशाचर अपने प्राणों में कहा आती है कि प्रातः काल जब बाल रवि उदित होता है तब हो 20,000 निशाचर आकर के सूर्य को घेर लेते हैं उन निशाचरों का नाम है मंदिर चारों तरफ से घेर लेते हैं प्रातःकाल जो लोग गायत्री जगते हैं और सूर्य को सूर्यांजलि देते हैं तो उन जब वो जल छोड़ते हैं तो गायत्री मंत्र के बल पर और वो जल से वो जल जा करके वो जो निशाचर सूर्य को घेरे हुए हैं वो जाकर के उनको बाणों की तरह से लगता है और वो सब निशाक्षर मर जाते हैं जब निशाक्षर मर जाते हैं तब सूर्य जो है आकाश में ऊपर विजय प्राप्त करके उन निषाचरों से सूर्य का उदय हो जाता है पूरा सूर्य ऊपर उदित हो जाता है तो ये रचना जो है ब्रह्मा जी ने ऐसे ही थी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाई सूर्य बनाई सारी सृष्टि बनाई तो बीस हजार निशाक्षर बनाए जो रोज सूर्य को आकर के घेरते हैं और उनको निशाचरों को साथ दे दिया कि तुम रोज मारे जाओ रोज पैदा होगे रोज जन्म होगा रोज मरोगे तो वो निशाचर रोज उनका सवेरे जन्म हो जाता है और सूर्य को चारों तरफ से उन करते हैं सूर्य को चारों तरफ से उनको घेरते हैं और फिर ये गायत्री मंत्र जपने वाले उन निशाचरों को अपने मंत्र के दल पर मारते हैं तब सूर्य भगवान जो है उनसे मुक्त होते हैं और फिर उनका प्रकाश आकाश में छा जा जाता है बस देखो अपनी शैली अपने यहाँ इस प्रकार की बोलने की है तरीका इसी प्रकार का है ये सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाश स्वरूप चिदन आत्मा जो आनंद स्वरूप आत्मा है वो तो है सूर्य और ये नाना प्रकार की घोरवृत्तियां प्रकार की है ये जो संसार में आसक्ति आदि है कामना है क्रोध आदि की नाना प्रकार की वृत्तियां हैं ये बीस हजार व्यक्तियां मंद दे मंद दे के माने इच्छा ईया इहा मंद मन काल जब कोई तो व्यक्ति उठता है तो उसकी कामनाएं प्रबल नहीं होती हैं। लेकिन हजारों कामनाएं उसके मन में जब उठता है जागता है तो छोटी चुण छोटी कामनाएं छोटी छोटी चुण कामनाएं हजारों कामनाएं उसके मन में छिपी होती हैं और बस वही कामनाएं व्यक्ति की आत्मा को चारों तरफ से घेर लेती हैं और जो लोग गायत्री नहीं जपते उनका परिणाम ये होता है कि तो वो उनके दिन में उनका जो जब काम करने में लगते हैं दिन का जीवन जीते हैं तो उनका आत्मा इन्हीं मिसाचरों से आच्छादित रहता है मंदकामनाओं और उनसे आच्छादित रहने के कारण वो आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं आत्म प्रकाश उनका जो है वो ध्रमिल रहता है लेकिन जो प्रातः काल करके सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उनके ये सब शासन मन दे शासक उनके गायत्री मंत्र के बल पर नष्ट हो जाते हैं और बस उनका आत्म सूर्य चमचमाता हुआ प्रकाशित हो जाता है और सारे दिन आत्मज्ञान के प्रकाश में अपना जीवन आनंद में जीवन जीते हैं बस ये जो है इस प्रकार ये जो ये निशाचल रही है तो ये कामनाएं तो वासनाओं के कारण उत्पन्न होती है। तो हैं। तो जब वासनाएं लेकर आए हैं तो रोज प्रातः काल ये वासनाएं तो उत्पन्न होती ही हैं, वो अपना प्रभाव दिखाती हैं कोई व्यक्ति स्रोते से जागता है अरे उसकी जब वासनाएं परिपक् होकर के अपना फल देने के लिए उद्दिष्ट होती है तब तो वो वासनाएं ही जीव को जगाती हैं और उनका फल भगाती हैं और वो जहां वासनाएं जागृत हुई सशक्त हुई तहां जीव उधर जागता है और उधर वो कामनाएं वासनाएं उसके अंदर कामनाएं उत्पन्न कर देती हैं तो कामनाएं है, जीव और भोग वासनाएं ये सब चलती रहती हैं इनका सबका कार्य एक साथ चलता रहता है बस इसी को कहते हैं कि गुण में डरते रहे हैं ये प्रकृति का खेल इस प्रकार से रोज रोज चल रहा है ये ऐसे चलता जाता है <coughs> बस और व्यक्ति को इसलिए शास्त्रों ने विधान कर दिया कि ये जो समस्या रोज सामने आती है व्यक्ति को वो प्रातः काल संभाग करके अपने आप को रोज शुद्ध करे पवित्र करे अपने आंतरिक जीवन को और सुख में शांत में विश्राम में प्रत्य संतुष्ट होकर के जीवन जीना सीखे ये समझा बंदन का संदेश तो तुलसीदास उसी का स्मरण कराते हैं जितने पुराणों की कथाएं है तुलसीदास ने उदाहरण दे देकर के बोली अब देखो भगवान राव को आकर के ये सब निशाचर प्रदूषण घेरते हैं आकर के और ये जो हैं ये बस कैसे हैं जैसे सूर्य को जैसे जथा दिलोक अकेले बाल रवि जैसे एक बाल रवि को अकेला देख करके घेरत दनुज जैसे दनुज घेर लेते हैं मंदे निशाचर जैसे घेर लेते हैं वैसे ही निशाक्षर है भगवान तो राम क्या है अपना आत्मस्वरूप है स्वयं प्रकाश स्वरूप सर शक्तिमान आत्मस्वरूप है इस प्रकार से इन दोनों का दृष्टांत भी हो गया गोस्वामी जी इन पुराणों की कथाओं को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जिससे कि कोई ध्यान दे तो उनका आध्यात्मिक रहस्य व्यक्ति को समझ में आ जाए अब यहाँ तो ये बाले घेरक धन जी तो उदाहरण दिया अब किसी को जिज्ञासा होगी इसको पढ़ करके तो तोड़ेगा देखेगा भाई इसकी कथा कहाँ है ये कौन निशाचर है कैसे सूर्य को घेर देते हैं कहा इसका वर्णन है तो लोग बताएंगे कि पुराणों में उसका वर्णन है पूछेंगे कि भाई किस पुराण वर्णन में, में देखना है तो अगर देखो पद्म पुराण में इसका वर्णन है तो पद्म पुराण पाएगा लेगा उसको देखेगा जब देखेगा तो वहां कथा मिलेगी जब कथा मिलेगी तो उसको सब बातें तो धीरे धीरे करके सब समझ में आएगी इस प्रकार से तुलसीदास तो जी के बड़ी चतुरता के साथ में इन्होंने सब बातों का वर्णन किया <coughs> आगे देखिए <स्प्राग> कि प्रभु लोक सरसतहीन दारी अगित बैजनी चर दारी सचिव बोली बोले कर तूषण र भूषण नागुर जीते हेते हम भरी जन्म सुनु सब भाई देखी नहीं अस सुंदर दाई यद्य भगनीकी नुका बदलायत नहीं पुरुषनुता देहुतुरत निज नारी दुराई जीवत भवन जाओ जाऊ जाऊ भाई मोरक आत्मताए सुनाबहू का सुवचन सुने आतुर आवहू तो सुनत राम बोले मुस्काई तो हम क्षत्रि मृग आपन करहींल मृग खोजत फिर बलवंत देख नहीं कर रही एक बार काल हो तो सन लही जब जब मनुज तनुज कुलनि बालक खल सालक होल कर समर विमुखमय रण चढ़ करिए कपट चतुराई पर कृपा परम कदराए जाए तुरत सुनकर दूषण उड़त उड़त कि चाप तो मर सत्य सूल कृपाण परिदे पर सुधरा प्रभु किलुष टपोर प्रथम कटोर भोर भयावा जा ज्ञान के ही अवसर रहा साहुधान हुए गाय जानु सब आरात लागे पर राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभा तो के आयु तिल समी काटे रघुवीर दान सरासन श्रवण लगे पुनछाड़े निज तीर आवराम चंद्र जी पवन सदन प्रभु ये के निशाचर लोग सब आ गए भगवान को देखा तो भगवान को देखा रही है, तो बड़े ही सुंदर है तो उनकी सुंदरता के कारण वे उनसे प्रभावित हो गए बहुत अधिक और स्तब्ध रह गए थकित तो भाई रजनी चर धारी धारी करण सेना की वो सेना भगवान राम की सौंदर्य को देख करके स्पर्ध रह गए। अब उनके ऊपर आत्मा करते नहीं बना उनको ठहर तो भागे दौड़े आए से आत्मा करते हुए जब जब निकट आए निकट से उनको देखा तब वो रुक गए थोड़ा उनको उसका आक्रमण नहीं किया सचिव बोल बोले खरदूषण खरदूषण दोनों ही राजा थे भाई भाई इन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे इस प्रकार से कहा ये को नृत बालक नहते ऐसा लगता है ये कोई जो राजा के पुत्र है नृत बालक है मान्य समझने मनुष्यों में से बड़े ही श्रेष्ठ हैं जैसे राजा लोग मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं ऐसे ये तो राजा के पुत्र तो है ही हैं लेकिन मनुष्यों में से देखो बड़े श्रेष्ठ कूट के दिखाई देते हैं कितने सुंदर है ये कैसे महान तेजस्वी दिखाई देते हैं ये तो देखो साधारण मनुष्य नहीं है ये फिर कहते हैं कि नाग असुर नर्मुन जीते देखे कि हमने तो बहुत से देखे नाग जात के असुर जात के देवताओं में से मनुष्यों में से मुन्यों में से बहुत से लोगों को हमने देखा है लेकिन उनमें से जीते हटे हम कहते न जाने कितने लोगों से लड़े हैं किन जीत गया कितने को जीता है कितने को मारा है ये तो सब हम करते ही रहे हैं बहुत से लोगों को हमने इस प्रकार के सब देखा है लेकिन हम भरी सब भाई कहा कि लेकिन दर्शन में सारे जन्म ने आज तक कभी भी देखी नहीं अस लेकिन जैसे सुंदर ये है ऐसे सुंदर तो सारी जिंदगी में कहीं कोई हमें बालक नहीं तो इनके भगवान राम के सौंदर्य से अभिभूत होकर के ये स्थगित रह गया और उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा तो यद्यपि इनमें साक्षरी वृत्ति है नहीं लेकिन तो भी भगवान का प्रभाव अप्रतिम है उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है और वे लोग भी स्त तरह जाते हैं भगवान को देख करते भगनी की रूपा कहने काम तो बहुत खराब किया हमारी बहन के नातान सब काट लिए, ये तो बड़ा दुष्ट कार्य इन्होंने किया है और बदलायक नहीं पुरुष अनूपा लेकिन इस अपराध के कारण से ये पद लायक नहीं है ऐसा नहीं कि इनको ऊपराक्रमा करो मार डालो दादन। मार डालने लायक नहीं है ये तो सृष्टि की एक अद्भुत वस्तु है ये तो आजाद घर रखने लायक है इनको बचाकर के रखो और एक नमूना बना के रखो देखो ऐसे भी व्यक्ति होता है संसार में ऐसे उनको कहीं रखो बात करो देह प्रतिनिधि नारी बुराई कहा कि उनसे जाकर के ये कहो मंत्रियों से कहा तो उनसे जाकर के ये कहो कि तुमने जो अपनी स्त्री को छिपा करके रखा है वो लेकर के हमको दे दो और तो भवन जाओ दो भाई और दोनों भाई तुम जीते जी अपने घर भाग जाओ इतनी कथा हम तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं और दंड के रूप में तो अपनी पत्नी को हमें दे दो बस ऐसे करके अब उनको सीता जी को ये क्यों चाहते हैं क्योंकि इसने जो करके ये जा करके पहले उसने समझाया था जाकर के दूषण को सुल्कन खान है की इनके पास एक स्त्री है वो भी बड़ी सुंदर है और उसी के कारण से हमारे ये दशा हुई है तो इन लोगों को पता था कि इनके पास एक स्त्री है उसको इन्होंने छुपा कर रखा भगवान राम आपके अकेले दिखाई दे रहे थे स्त्री दिखाई नहीं दे रही थी लक्ष्मण भी नहीं दिखाई दे रहे थे तो वो समझ गए कि इनको इन्होंने छुपा छुपा रखा है तो बस वो स्त्री वो हजार आइए हमको अपने दे देते हैं और बाकी चले जाते हैं तो इतनी सजा इनके लिए बहुत है इनको मारना नहीं चाहिए ऐसे करके उनको बोल देते हैं तो उनसे कहा मंत्रियों से कि मोर कहा तुम का ही सुनावोहू जो हम तुमको बता रहे हैं कि जाकर के हमारी समाचार उनको जाकर के बोलो जाकर के तुम और वचन सुन आव और फिर वो।, वो जो उत्तर दे तो उसको सुन करके बताओ क्या हमारे प्रस्ताव के वो सहमत है कि नहीं अब जो युद्ध होने को चलता है तब दोनों तरफ से दूत इधर उधर चलते हैं और ये होता है कि वो समझी हो जाए युद्ध न करना पड़े कहते हैं आपस में हम दोनों क्या चाहते हैं अगर वो किसी ने किसी बात पर कम्प्रोमाइज करने को तैयार हो तो युद्ध क्यों तो इस प्रकार के खरदूषण भगवान राम से कंप्रोमाइज करने के लिए इस बात को तैयार हो जाते हैं दूसरी ताको दे दें तो हम युद्ध नहीं करेंगे उनको छोड़ देंगे तो कहते ये बात जाकर के दूध को भेज करके मंत्रियों को दूध बना करके भेजते हैं और कहते तो हैं कि देखो वो क्या कहते हैं कहां तक सहमत होते हैं वो बात हमको बताओ इस हमारी बात को मानते हैं या और कोई तो प्रस्ताव रखते हैं अगर कुछ कहते हो तो लाकर करके हमको बताओ और तो कहा राम समझाई बस जैसे खदूषण के ने कहा वैसे ही खदूषण के दूत मंत्री तुरंत चल दिए भगवान राम के पास गए और जाकर के उनसे बोला जाकर के तो अब जब दूध चलता है तो जैसे ये थे कि इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र वही रख दिए खाली हाथ भगवान राम की तरफ ये दूत बन करके चले तो भगवान राम ने भी उनके ऊपर उनको नहीं मारा आक्रमण के ऊपर नहीं किया आने दिया जब वो निकट आ गए तब तो उनसे बात हुई सुनकर राम बोले मुस्काई तो उन मंत्रियों ने दूत ने जब भगवान राम से सब उनके समाचार बोले तब तो भगवान हंस करके उन लोगों से ऐसे कह भगवान ने क्या उत्तर दिया कहा कि हम छत्री मृगया बनकर रही ये भगवान के वचन है कह भाई हम तो छत्री लोग हैं और छत्रियों का काम बन में है करना है मृगिया को मैंने शिकार के लिए बन में जाना तो ये दंड का रन है बन है इसलिए हम यहाँ शिकार करने के लिए आए थे और तुमसे खाली मृग खोजे तो फिर ही और बन में हम जैसे मृग बने पशु हम बन में पशुओं को खोजते हैं उनको मारते हैं तो कहा हम ऐसे छत्री है कि जंगल के पशुओं को नहीं मारते हम तुम्हारे जैसे जस्ट लोगों को कष्ट समझते हैं और उन्हीं को मारते हैं तो छतरी भी दो प्रकार के एक छतरी वो जो बन के निरी पशुओं को मारते हैं जब देखते हैं कोई शिकारी तो पशु लोग भागते हैं। आँ? और फिर वो उनके पीछे शिकार करने वाले उस पशु के पीछे भागते हैं अब तो देखो एक तो ये निरी पशु बिचारा वैसे ही अपने जान बजा के भाग रहा है और ये छतरी उसके पीछे भाग रहे हैं तो ये छत्री क्या उसमें अब उनमें से कोई ऐसा पशु हो जब ये बन में जाए तो इनके ऊपर ही आक्रमण करे मनो ही है और सिंह भागता नहीं है शिकार करने वाले व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करे तो कहा आप ठीक है चलो इसके सामने लड़ेंगे और लड़कर के जो है कुछ गीरता दिखा देंगे उसके साथ में लेकिन जो लोग जब देखते हैं कि पक्षी जब वो पक्षी के ऊपर वो मध्य बन में गए पक्षी के ऊपर बंदूक चला रहा है अब वो पक्षी वैसे भाग रहा है एक जाल से दूसरे जाल दूसरे दूसरे अब उसके पीछे पड़े हुए उसको तो मारते हुए घूम रहे हैं मारते हुए घूम रहे हैं ऐसा शिकार को शिकार में ये तो ऐसे तो छतरी क्या नाम नामधारी छतरी कायर लोग ये कोई शिकार शिकार हो है कोई तो भगवान कहते हमारा शिकार तो दूसरी तरह का होता है हम तो तुम्हारे जैसे दुष्टों को निषाचरों को खोजते हैं बस तुम लोग पशु के समान हो खल तुम तो दुष्ट हो पशु हो ऐ तुम्हारे जैसे पशुओं को हम ढूंढते फिरते हैं अब तुम मिल गए हो आओ कहते हैं जिप गलवंत तो देख नहीं डर रही अब हम देखते हैं शत्रु अगर तुम्हारे जैसे शत्रु बड़ा शक्तिशाली शत्र शत्रु भी आ जाए तो भी उनसे हम डरते नहीं उनसे युद्ध करते हैं और एक बार कालू सल रही कहते तुम्हारी बात तो क्या अगर काल भी आ जाए तो उससे भी हम भागेंगे नहीं युद्ध करेंगे यह हमारा सवाल। तो देखो यहाँ पर भगवान के जो वचन है यहाँ पर निरर्थक नहीं है वो कोई भगवान अपना अपमान नहीं दिखा रहा है बल्कि अन्य छत्रियों के लिए संदेश है अगर कोई छत्रिय हो अपने आप को समझता हो कि मैं क्षत्रियो तो देखो उसका धर्म इस प्रकार का है उसकी भावना धारणा इस प्रकार की होनी चाहिए जैसी की भगवान यहाँ बोल रहे हैं जहा दुष्ट लोग हैं उन दुष्ट लोगों के संघार के लिए तैयार रहे उनका विनाश करने के लिए तैयार हो तब छत्री है और ऐसे दुष्ट लोग अगर उसका छतरी का से युद्ध करने को तैयार हो जाए और उसको भी मारने को तैयार हो जाए तो वो छतरी मरने को तैयार है डरे में अरे कहत अरे साहब ये तो दुष्ट लोग बड़े शक्तिशाली हैं उनसे लड़के कौन जीत सकता है इसलिए उनके सामने समर्पण कर दे तो तो तो कभी नहीं नहीं, छत्री छत्री छत्री अपना धर्म ही छोड़ दिया। इसलिए है, तो है तो उसको इस इस प्रकार का का, कार्य करना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर लोगों का, अगर छत्रीय लोग अपने धर्म का पालन न करें और इन दुष्टों का वेतन बद न करें संघार न करें तो क्या होगा पृथ्वी के ऊपर तो दुष्ट दुष्ट छा जाए पापी पापी सब जितने के अन्य लोगों को प्रसिद्ध करने वाले अन्य लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले खा जाने वाले पृथ्वी भर के ऊपर सब जगह ऐसे ही छा उनका विनाश करने ही है, और उनके विनाश करने के लिए लोग हैं, तो उनको कहते हैं उन लोगों में उत्साहित करने के लिए भगवानों के लिए बोलते हैं कहते हैं अगर शत्रु भगवान भी हो तो भी चाहिए चाहे यमराज आ जाए जा तो भी भागना नहीं चाहिए छत्री का धर्म क्या है युद्ध क्षेत्र तो में पीठ पिठा करके न भागे तो चला है। मर जाए लेकिन भागे नहीं तो कहते हे बलवंत देखे नहीं कर रही एक बार काले उछल न रही यद्यप मनुष्य दलित कुल धालत कहते हैं यद्यप तो हम तो है तो मनुष्य यद्यपि तो मनुष्य है लेकिन दलित कुल धालत लेकिन हम निशाचनों का भद करने वाले हैं ऐसे मनुष्य है। और मुनि पालक और हमारा धर्म है मुनियों का रक्षा करना उनका पालन करना मन क्षत्रियों में यही धर्म है तो दुष्टों का श्रंधार करें और सदपुरुष सात पुरुष जो है वो सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा करें यही उनका धर्म है तो कहते मुनि बालक और खल सालक जो दुष्ट लोग हैं उनके सालक हैं मन उनका विनाश करने वाले हैं उनको भयभीत करने वाले हैं डराने वाले हैं ऐसे हम बालक हैं <coughs> बालक भी हमारा यही धर्म यही कार्य हम करते हैं ऐसे बालक हम हैं बालक इसलिए भगवान ने कह दिया कि उन्होंने आकर के संदेश में यही कहा था कि खड़दूषण कह रहे हैं अरे तुम तो सुकुमार बालक हो बड़े सुंदर से तुमसे युद्ध करते शोभा नहीं देती इसलिए तुम अपनी स्त्री का दे दो भाग जाओ तो भगवान कहने हां हम बालक जरूर हैं लेकिन ऐसे बालक हैं हाँ? कि जिस साक्षरों को करने वाले हैं मुनियों की रक्षा करने वाले हैं ऐसे हम बालक हैं तो कहते जौ न हो बन कर फिर जाऊ तब तो आप भगवान कहते हैं कि अगर उनको खरदूषण से बता देना कि अगर वो उनके उनको शक्ति उनके न हो और लड़ने की हिम्मत हमसे नफर रही हो उनकी हो तो चुपचाप लौट गए अपने घर ऐसा लगता है कि उनकी बात से ये लगता है कि वो स्वयं अपने भीतर में अंदर देख देख करके डर रहे हैं इसलिए इस प्रकार की बातें है हमारे ऊपर गया का भाव अपना डर छपाने के लिए हमारे ऊपर गया दिखा रहे हैं जौ न हो ई बल घर फिर जाओ और समर विमुख में हको नो और जो युद्ध क्षेत्र करके भाग जाते हैं पीठ दिखा करके किम के कि पीछे दौड़ करके उनको मारने नहीं दौड़ते उनको माफ कर देते हैं कि भाग गए तो जाओ उनको फिर नहीं माफी ये भी छत्रीगढ़ है एक है तो ये जब युद्ध करे तो दुष्टों के साथ युद्ध करते हुए अगर्मियों के साथ युद्ध करते हुए अगर वो मारे तो अपने आप को मरने को तैयार है स्वयं पीठ करके भागे नहीं लेकिन शत्रु अगर पीठ दिखा करके भाग जाए तो फिर उसको मारे भी नहीं माने इसके माने उसने पराजय स्वीकार कर लिया तब तो भागा और जो पराजय स्वीकार कर ले उसको मारने की आवश्यकता नहीं इसलिए समर विमुख में हतोनताहू और रण चढ़ कई कपट चटराई कहते अब युद्ध में तो आए लड़ने के लिए और उसके बाद कपट कर रहे हैं और अपना कपट क्या यदि रहे डर लेकिन दर से कपट करके दूसरे हमारे ऊपर यह वो कृपा दिखा रहे हैं ये उनकी शत्रुता है तो कहते हैं रण चले कृपा कर्म चतराई अब शत्रु के ऊपर कृपा करना तो छतरी के लिए ये कायरता की बात है कायर लोग ही शत्रु के ऊपर कृपा करते हैं कृपा की कोई बात है कुछ युद्ध करना है तो जैसे भगवान ने इतनी बात कही तो दूत ने जाए तुरंत कहे दूध भागे खरदूषण ने कहा जल्दी आकर मुझे बताना तो बस ये दूत लोगों ने जाकर के तुरंत जाकर के भगवान उनको खरदूषण को बता दिया कि वो तो लोग ऐसे ऐसे कहते हैं भगवान राम तो सुन खरदूषण उड़े दू तो खरदूषण ने जैसे ही वो सुना कर उनका हृदय लगा जैसे वो मारे जलने लगा हृदय जल उ कि मैंने उनके क्रोधा की जल उठी और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और वो अपने शस्त्र संभालने लगे तो उन्होंने क्या किया हृदय जलने लगा तो कहने लगे मारो उनको बस धरम धाये पिकट भट नहीं चरा और उन सा थे वे भगवान को पकड़ने के लिए और उनको मारने के लिए दौड़ पड़े अब उन्होंने सारे अपने अस्त्र शस्त्र ने संभाल लिए सर चा अन्य दिन हैं देखो इनके पास में शाचरों के पास अस्त्र शस्त्र कौन कौन से हैं? सर धनुष चाप बाण तो, सर बाण और चाप धनुष और तोमर शक्ति तोमर भी एक अस्त्र है शक्ति भी एक अस्त्र है सूर्य भी है कृपाण है तलवार परि है परशु है परसा है धरा ये सब के सब किए हुए और प्रभु की धनुष्य को ये सब मुशाचर जैसे ही दौड़ पड़े भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैसे तो भगवान ने क्या किया तो प्रया तो चढ़ाए की डोरी को खींचा कांतक जोर से और खींच करके छोड़ दिया तो जैसे उसको छोड़ा कर झड़ा करके बड़ी जोर की आवाज हुई धनुष की डोरी की आवाज हुई तब तो प्रभु चाक प्रभु की धनुष्य टकोर और प्रथम कठोर भोर भा सबसे पहले उन्होंने ये किया तो झंझनाट की धनुष की आवाज इतनी जोर की हुई कि उसके कारण से भयंकर आवाज से कि भाई बध्र जातुल धान जितने शाचक थे वो उनके कान बहरे पड़ गए इतनी जोर की आवाज और उतनी आवाज में उनचक ने कहीं सुनी नहीं थी धनुष की आवाज तो जो सुनी तो भयसे जातुल हो गए उनको पता समझ में आ गया कि जिस धनुष में जितनी ही ज्यादा आवाज हो तो समझ लो उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली धनुष है उसके ऊपर बाढ़ चढ़ा करके छोड़े जाएंगे तो उन बाणों में भी उस धनुष की शक्ति अब किसी बाण में किसी के अंदर छिदने की घुसने की जो शक्ति होती है वो धनुष से ही प्राप्त होती है धनुष जितना शक्तिशाली होगा उतनी शक्ति उसमें बाढ़ में भी प्रविष्ट हो जाएगी मोटे फोर्स बंद करके उस बाढ़ण को ले जाएगी और बाढ़ व्यक्ति के शरीर में जाकर के लगेगा तो जब तो देखा इतनी आवाज धनुष हो रही तो समझ गए कि इनके धनुष में बड़ी ताकत है अब ये जो है हमको छोड़ेंगे नहीं अब हम इनसे मारे जाए बदर तो गए तो भाई बदर गया जात उ न ज्ञानते ही अब सर वहां न ज्ञान तेज मरे अब उनको संज्ञा सुनी हो गए अब उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें युद्ध तो आप करने आए हैं अब भागें तो भाग नहीं सकते युद्ध करें तो युद्ध करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती अब उतर गए उनके अंदर भय पैदा हो गया ये तो सावन की हो गई तो सावधान हुई लेकिन थोड़ी देर में फिर निशाचर लोगों ने फिर हिम्मत बांधी धैर्य धारण किया उन्होंने एक बार तो घबरा गए लेकिन फिर धैर्य धारण किया और धाए जान सबल आ रहा फिर निशाचर दौड़े लेकिन ये जान गए कि जो हमारा शत्रु है वो सरल शत्रु है हम समझते कि कोमल बालक सुंदर सुंदर आ गया है इसको तो मारने में क्या देर लगेगी लेकिन उनको लगा को अरे ये तो बड़ा शक्तशाली है तो शक्ति सम शक्ति मान समझ करके तब ये निशाचर उनकी तरफ दौड़े और लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुत और फिर उनके तरह तरह के अस्त्र शस्त्र निशाचर छोड़ने लगे आत्मा कर दिया उनके ऊपर और तिल के आयु तिल उसी चढ़ाए और ऐसे जिनसे उन सबको उन्होंने काट काट के छाट छाट करके तिल के सम्मान कर दिया और बीच में ही गिर गए सब भगवान के ऊपर आ करके लगे नहीं उनके बीच में ही पिनाश हो गया काम सराशन श्रवण लगी तो नि छाणेर उसके पर भगवान ने जब निशाचरों के अस्त्र शस्त्र तो जो फेंके हुए रास्ते में नष्ट नष्ट हो गए अब भगवान ने अपनी ओर से उनके ऊपर मारने के लिए अलग से बाहर छोड़े जो जाकर के निशाचरों को लगे इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ होगा अब इसमें एक बात ध्यान देने की जो ये इस प्रसंग में वो ये है कि अपने अंदर परमात्मा भी है और अपने अंदर निशाचरी भक्तियां भी है जो काम क्रोध आदि जो मुसाक्षरी व्यक्तियां हैं हर कोई जानता है ये बड़ी प्रबल है क्रोध आता है तो व्यक्ति क्रोध रोके नहीं रुकता और बड़ा विनाशकारी भी होता है व्यक्ति के शरीर में जहाँ उत्पन्न होता है वहां भी विनाश करता है दुख देता है पीड़ा पहुंचाता है हृदय में और दूसरे लोगों को भी जिसके ऊपर वो क्रोध करता है उनको भी पीड़ा पहुंचाता है इसी प्रकार से जितनी वृत्तियां हैं ये सभी